करूं या न करूं एक हरा पहाड़ था उसकी चोटी पर एक घोड़ी अपने बच्चे के के साथ रहती थी। वो बच्चा इर्द-गिर्द घूमता रहता, एक पल भी कहीं नहीं जाता। एक दिन ने, ने उत्तर दिया काम तो दो मैं तैयार हूं घोड़ी ने कहा अच्छा चलो फिर काम शुरू करो इस अनाज की बोरी को मिल तक लेके जाओ नन्ना घोड़ा चुस्ती से काम में लग गया बोरी को अपनी पीठ पर लाद लिया खुशी खुशी मिल की तरफ चल पड़ा कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक अरे तो नदी है, पानी जा रहा है, इस नदी को पार करू या घोड़े ने पूछा बैल चाचा क्या मैं नदी को पार कर लू बैल ने कहा अरे दिखाई नहीं देता पानी मेरे घुटने तक भी नहीं है तुम क्यों नहीं पार कर सकते नन्ने घोड़े की हिम्मत बढ़ी वो नदी की तरफ बढ़ा अरे रुको रुको जल्दबाजी मत करो कहीं से आवाज आई कौन है घोड़े के बच्चे ने ऊपर की ओर देखा पेड़ की एक टहनी पर एक गिलहरी बैठी हुई थी उसने कहा उस बैल पर विश्वास मत करो नदी बहुत गहरी है उसके पानी के बहाव में कल मेरा मित्र बह गया नदी गहरी है या नहीं नन्हे घोड़े की समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या मैं घर वापिस जाकर माँ से पूछू यह सोचकर नन्ना घोड़ा लौट गया उसकी माँ उसे देखकर चकित रह गई माँ ने पूछा तुम इतनी जल्दी वापिस कैसे आ गए बच्चे ने कहा रास्ते में एक नदी थी माँ क्या वो बहुत गहरी है घोड़ी ने पूछा किसने कहा तुमसे मैं उस रास्ते से दिन में कई बार गुजरती हूँ सुनो तो सही बैल चाचा ने कहा कि मैं नदी पार कर सकता हूं मगर गिलहरी दीदी ने कहा कि मैं नदी में बह जाऊंगा क्या करूं घोड़ी मुस्कुराई बैल चाचा कितने लंबे हैं और गिलहरी दीदी कितनी लंबी है तुम अपनी तुलना गिलहरी के साथ करके देखो सोचो कौन लंबा है तुम खुद ही समझ जाओगे की नदी पार कर सकते हो या नहीं हाँ आप समझ में आया मेरे लिए नदी गहरी नहीं है नन्ना घोड़ा खुशी से उछलते हुए नदी की तरफ चला चीन की कहानी